कबीर लोई हो गए हर, हरिद्वार तो गांव के लड़के आते उनको गीता पढ़ाता था आ, था हमेशा सिखाता तो तो कबीर हरिद्वार जाने लगे तो अपने पुत्र कमाल को बोला बेटा गरिद्वार हम जा रहे हैं हरिद्वार तेरी माए और मैं और गांव के लड़के यहाँ आएंगे उनको गीता का पाठ सिखाना बेटा तो हाँ जरूर बाबा वो तो चले गए दूसरा दिन सुबह वो लड़के सब आ गए कमाल बोले आप भैया तुम कैसे आए यहाँ हम गीता सीखने आए हैं तो बैठो कितने दिन हो गए आपको यहाँ आते आते तो हम कुछ साल पर हो गया आ, तो आपने कितनी सीखी है याद है कुछ या तो बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल याद नहीं एक साल पर हो गए बिल्कुल याद नहीं है तुम ठीक है भैया मैं सिखाऊंगा ज़रूर मैं एक सोने का पैसा लूंगा पहले बोलता टका एक टका लूंगा मैं सीख गया तो मैं एक टका लूंगा और नहीं सीखा तो दो टका लूंगा नंद का एक पाठ मैं आपको पढ़ाऊंगा एक पाठ आप सीखे इतने लड़के तो एक टका लूंगा और नहीं सीखे तो दो टका लूंगा ये मेरी शर्त है ठीक हो आपस में बात है कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे फिर सीखो ऐसा करो एक एक लाइन सीख लो नहीं तो ये तो बहुत लड़का बदमाश है ये तो जरूर टका लेगा नहीं सीखा तो दो लेगा सीखा तो एक लेगा चलो कहीं कभी अपने आपने घर आ जाए वापिस आप ले लेंगे सीखा तो ठीक है आओ, तो एक एक लाइन सब ने कवर करी तो दिन में एक पार्ट सीख तो लेता है और कभी वापिस आए तो वही लड़का गए सामने गाँव वाले और रोने लगा कबीर बोला बेटा तू रोते क्यों किसी के घर में तो अनाज है या नहीं है पैसे है या नहीं है तो अपनी वो कैसे करके अपने आदत चीज भे, भेज के वो सोना का टका लाए एक टका हमारे सब सबके पास वो लेता था सबों का एक टका तो पैसा लेता है हमने गीता सिखाने का पैसा लिया कमाल ने और कबीर नाराज हो गए मेरा लड़का होकर पैसा किसे लिया हम तो लेते नहीं और वो लड़का भी गए वो बोला कबीर उजड़ा घर कबीर का उजड़ा घर कबीर पुत्र कमाल राम मेडन कमाल बोला बाबा जी क्यों हमने क्या किया पैसा हमने नहीं लिया सिर्फ भो उसको दिया है पैसा नहीं लेना था आप आप सिखाते कितने बारह महीने एक साल हो गए तो हाँ लड़कों को बोलो आपकी सिखाई कितनी हम की सिखाई कितनी याद है। बच्चों हमने सिखाई वो आपको कितनी याद एक भी अक्सर याद नहीं है तो ये कमाल ने सिखाई वो तो पूरी पूरी याद है हमको अच्छा ठीक वो बोला ओ, वापिस बोला सुधरा घर कबीर का सुधरा घर कबीर का जाया पुत्र कमाल पैसा भोव देवते तुर दे लगाया राम मारे नहीं नहीं हथियारा राम पूजा पर जाते हैं कर कर खोटे का जाने पे दल, जाने पे जानेर पेदल करूड़ सुनी गिरदारी इश्मती भगत अनेक भयो चे सब मेल साधब भगत अनेक भारा करी जत डूबत जल में कु करी नाम करना रो है तो करी किसको बोलते हाथी को करी जत डूबत जल में ये भगवान के लिए फूल चढ़ाने के लिए फूल लाने गया था हाथी उनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था हाथी को हाथी को पकड़ लिया तो विष्णु भगवान ने तो सवारी थी गुरु एक दिन गुरुड़ को वादा किया था तो एक दिन मैं आपको छोड़ दूंगा पक्की बात मैंने आपका काम नहीं करूँगा मैं मैं वास्ते में नहीं करूँगा तो क्या हुआ तो गुरु बोलता है कि मैं ऐसा हूँ भगवान आपको एक मिनट में कहाँ कहाँ ले जाता हूँ बेटा तू नहीं ले जाता मैं तेरे को ले जाता अच्छा तो ठीक है तो गुरु ने बोला मैं कितना तेज हूं तो तू तेज ऐसा कर एक समुद्र पार करके कर आ तो मैं देखू तू बहुत तेज है समुद्र कितनी कितने कितनी टाइम में पार करेगा तो मैं एक पूरे दिन में पूरी सृष्टि घूमता हूँ तो समुद्र तो मैं दो चार घंटों में पार कर दू कर अब उड़ने लगा उड़ते उठते उठते सुबह उठते उठते शाम पड़ी और थका अब बैठा कहा समुद्र समुद्र पर आए तो एक छोटी सी कोई जगह दिखाई में आई वहां बैठ गया रा, रात पर बैठ रहा सुबह और भी उड़ा भी समुद्र तो पार करना भगोर को बोला हुआ उड़ते उड़ते और, और भी थके शाम पर ही थके हुए और भी एक टेकरी ऐसी नजर में आई वहां बैठा तो तीसरे दिन भी उड़ा और जाके बैठा तोड़ते ओढ़ते हुई और, और भी जगह देंगे और बैठ गया बैठा सुबह हुए उड़ने लगा पे। अरे भाई उड़ बाद में एक मेरे को तू बात बता यार तीन रात हुई तू मेरे को कच्चर मेरे मेरे को तू मेरे ऊपर बैठता है मैंने तेरा क्या गुनाह किया तू मेरे ऊपर क्यों बैठता है भाई तेरे ऊपर कैसे बैठे तो पहले दिन तू बैठा मेरी यहाँ पीठ पे कल शाम को तू बैठा मेरी यहां भी पे रा, रात को तू मेरे सिर पे बैठा है तू है कौन तो मैं मगर तू इतना बड़ा तो इतना बड़ा तो मेरे से और भी बड़े मैं तो क्या हूं गुरुड ने देखा हे भगवान मैं तो पूरी सृष्टि एक दिन में घुमाता रहा तीन दिन में मगरबशी मेरे से पार नहीं हुआ <laughs> तो तो गुरु भी नाराज था भी मेरे से भगवान ने मेरी बेइज्जती कर ली है अभी मैं भगवान को मैंने इतना नहीं ले जाऊंगा और वहां पुकार करी है हाथी ने ये भगवान बचा मेरे को पकड़ लिया मगरबस ने और गुरु तो बैठ गया मेरे मेरे से नहीं उड़ रहा मैं नहीं उड़ सकता अभी मेरे कुछ नहीं होगा भगवान आप चाहे जैसे करो अरे तो मेरा भगत मरता है तू कहे मैं नहीं उड़ूंगा तो नहीं भगवान मेरे से वो नट गया वो। तो वो पैदल भागे जल में कुकी मुख से नाम मुरारी पंध घड़ी पंध घड़ी मतलब कि बहुत दूर है पंध घड़ी जाने दोड़े पैदल तो पैदल भागे गुरु गिरधारी इस वक्त भगत अनेक उभारो मुझको तार मुरारी गुरु को सोड़ के और उनको खत्म कर दिया मगर मज और हाथी को सोनाया हाँ। तो भगत पेलाद से हरणाकृष भड़ियो तो पेलाद तो अपने भगवान का नाम लेता था मतलब पुत्र उनके घर जन्म तो ले लिया भूल से तो वो उनका भी वध कर दिया हरणा को किसी हरणाकृष को वो वह पेलाद को अपनी बहन के साथ जलाया तो बहन साहब जल गई आपके कुछ नहीं हुआ पेलाद के और लोहे के थंबे तपा तपा के उनके हाथ बांधे तो कुछ नहीं हुआ बाद में भगवान ने नरसिंह रूप धर करे और वो हरणाकृष्ण को खत्म किया तो भगत पेलाद से हरणाकृष भिड़िया मतलब उनसे अड़े दुखी की वो वो अरना कुम एक दुरेचारी था दुखी की वो दुरे चारी किस को फेलाद को थम्ब फोड़ नरसिंह था यो। जिसे वो थम्भ बनाया था उसमें एक निकल गया नरसिंह भगवान तो अपना नखों वधार के इनको थम थम्ब फोड़ नरसिंह था कि दानव नक्शे डारी उनकी जो है सीसी है नक्शे डारी दान व डारी इसमत भगत अनेक ओबारा मुझकुतार मुरारी जलत नियाई कुंभारी जानो यहाँ भगवान का श्यमरम मचाता है ये कृष्ण भगवान और अर्जुन का ये पांडुआ का और कौरुओं का तो एक नियाई थी कुंभार की उसमें ये बिल्ली भी आई थी उनके बच्चे थे उसमें तो कुंभारी देखा अभी ओहो हो तो वो वहाँ क्या क्या कि जैसे आग लगी है आग लगी तो ये बोले ये इसमें तो है बिल्ली का बच्चा यहाँ मेरे पति ने आग लगा दी अब बल बच्चा कह ये भगवान बिल्ली के बच्चे बचा दी बिल्ली के बच्चे बचाए भगवान उसने कार निकले यहाँ से आगे नहीं बताया तो बाद बाद में क्या भगवान ने बरसात की जो, वो नहीं आई बंद हो गई जल्दी जल्दी जो बर्तन भरते थे न के वो बंद हो गए और पूरे बुझ गई आग और बच्चों कोडी लेके दूसरी जगह दी। तो वो एक सीरिया ने कार दी थी श्रिया कुंभारी थी जल नहीं आई कुंभारी जानो मैन मनझारी सत से कार दिनी जद सीरिया ईस लिया उभारी उनको ईश्वर ने उभार लिया था इस बात भगत अनेक उभारा मुजकू तार बुरा करण अन कौरव तो कौरव ना क्या क्या द्रौपदी का चीर खींचा था चीर खींचा तो उसने उससे भी बड़ा ज्यादा बड़ा दिया कारण अनिति लागा कौरव पंचाल स्वता पुकारि तो पंचाल जी बेटी थी ये कौन द्रौपदी पंचाल में मिली थी वो पंचाल की लड़की कहलाती हाँ कारण अनिति लागा कोर वो पंचाल सुत पुकारी खल बल हीन भयो जुद्ध खेचत खेचतेन भयो जुद्ध खेचत सभा उसमें सारी जैसे वो बहुत मेरा एक ढेर लगाया तो सब उसमें ये क्या हुआ ये भगवान ये क्या भगवान ने क्या किया हमको मरा दिया जो सब पूरे कोर भागे थे तो द्रौपदी बच के आई थी कहे थे कबीर हाँ आ, कहत कर्त कबीरी कबीर हाँ कर्त कबीरी कहत कबीर मैं तो कबीर कर रहा हूं कहत कर्त कबीरी कहत कबीर आप बड़ा उपकारी ईश्वत भगत अनेक उबारा मुझको तार मुरारी मुस्कार हाँ। नीर। दान किया धन नहीं घटे अरे भाई कह गए दास कबीर कबीर साहब जी फरमाते हैं केचड़ी चौच भर ले गई और नदी ना घटियो नीर दान किया धन नहीं घटे कह गए दास कबीर कुछ लेना ना देना मगन रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना मगन रहना मगन रहना कुछ ले नाना देना मगन रहना कुछ लेना ना देहना मगन रहना, रहना पांच तत्व की बनरे पिंजरा हो पांच तत्व का बन रे पिंजरा उसमें बोले मेरी मै नो उसमें बोले मेरी मै कुछ लेना ना देना मगन रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना मगन रहना मगन रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना गहरी नदिया पुरानी ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ गहरी नदिया नाव पुरानी केवटिया संग मिले रहना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 भाई बंधु सब कुटल कबीला ओ भाई बंधु सब कुटल कबीला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 कुछ लेना ना देना मगन रहना कहते कबीरे सुनो भाई साधो कहते कबीरे साधो गुरु के चरण मे ली रहना ओ गुरु के चरण मेली पट रहना कुछ लेना ना देना गन रहना कुछ लेना ना देना गन रहना मगन रहना मगन रहना कुछ लेना ना देना नाम रहना कुछ लेना, कुछ लेना ना देना मगन रहना कबीर कबीरजाजी फरमाते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना के गुरु का नाम है जो गुरु के ऊपर कहा गया है कि गुरु का नाम है जो उन्हीं को लेके मगन रहना पांच तत्व का बना है पिंजरा पांच तत्व है जो अपने अंदर पांच तत्वों का बना है पिंजरा और उसमें बोले है ये मेरी मै कुछ लेना ना देना मगन रहना फिर कहते हैं गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदियाँ नाव पुरानी कैवट संग मिल रहना यानी कि जो नाव चलाता है ना कैवट या मजदार उसके साथ में अगर हम मिल कर रहेंगे तो नाव नाव से पार हो जाएगी अगर उसको उसको छोड़ दिया तो फिर हम डूब जाएंगे नाव में गहरी नदियाँ नाव पुरानी वटिया संग मिल रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना फिर कहते हैं भाई बंधु सब कुटल कबीला बना बनी से अलग रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना क्या गुरु का नाम है, है भाई बंधु सब कुटल कबीला बना बनी से अलग रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना <thoughtful noise> कुटल कबीला यानी कि घर घिश थी कुटम अपना परिवार उनको कह रहा है के गुरु का नाम मैंने तो ले लिया कि मैं मगन हूं फिर कबीर साहब कह रहे कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु के चरण में लिपट रहना गुरु है जो सबसे पारे ब्रम है गुरु गुरु वो कहते न गुरु पार ब्रम गुरु श्री चश्मे नमा तुल छीन सन सार में तुल छीन सन सार में और भाई धारा देखी दो चाहे तो धर्म करो और भाई मुक्ति नाम से हो जैसे कबीरदास जी ने भी फरमाया कि गुरु महाराज का नाम ही है जो अपने को आगे पार कर सकता है तुलसी इन संसार में धारा देखी दोए धन चाहे तो धर्म करो और मुक्ति नाम से हो आए सब रंग लावे पाँचों आए सब रंग लावे इन पाँचों में काया हरी इन पाँचों में काया हरी जोर घड़ीर भाई जोर घड़ी तेरी काया सुंदरी अजब घड़ी जोर घड़ीर भाई जोर घड़ी तेरी काया सुंदरी अजब घड़ी आ, आ, आ, आ, आ, आ। इन पांचों में रूप साहेब का विरलीर झांझां खबर पड़ी और इन पांचों में रूप साहेब का झाझा खबर पड़ी प्यासी होवे प्रेम रस पीवे और प्यासी हो वे प्रेम रस पीवे भी वहां से भय पीत पड़ी पी पीवा से भई पीत पड़ी जोर घड़ीर भई जोर घड़ी तेरी काया सुंदरी अजब घड़ी जोर घड़ीर भई जोर घड़ी तेरी काया सुंदरी अजब घड़ी तिन, तिन का भई हेरा करिया तिन, तिन का भई हेरा करिया और जाय पौचानर भय जाय पौचा निर् जोर घड़ीर भाई जोर घड़ी तेरी काया सुंदरी अजब घड़ी गडि, जोर घड़ीर भाई जोर घड़ी तेरी काया सुंदरी अजब घड़ी गिगन मंडल में बाला झूले उस बला की ओल पड़ी गिगन मंडल में बाला झूले उस बला की ओल पड़ी और खोजी होवे खोज कर ले वे और खोजी होवे खोज कर ले वे और उन्धे माथे मार पड़ी उंधे माथे मार पड़ी जोर घडीर भाई जोर घड़ी तेरी काया सुंदरी अजब घड़ी जोर घड़ीर भाई जोर घड़ी तेरी काया सुंदरी अजब घड़ी तिन तिन तिनका भई हेरा करिया तिन तिन तिनका भई हेरा करिया और जाय पोचा निर्भय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 नाम की बीन बजाई तंत नाम की तार सुनी और राम नाम की बीन बजाई तंत नाम की तार सुनी कह कबीर सुनो बै साधो और कह कबीर सुनो बई साधो और काया कोटड़ी हीरा जड़ी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 और जाय जाय जोर भाई, जोर घड़ीर घड़ी तेरी काया कायासंदरी अजब घड़ी जोर गड़ी भाई, जोर घड़ीर घड़ी घड़ी तेरी काया सूंदरी, अजब ये तो है पहले की कर चल रही हो ठेवा भी पहले ले रही हो तोड़ भी पहले ले रही हो करे न रे क्यों डरे करनी करे न रे क्यों डरे अरे भाई कर कर क्यों पसता या पेड़ बबूल का और भई आम कहा और मात पिता से दगा करेगा चार जन्म दुख पावेगा मात पिता से दगा करेगा चार जन्म दुख पावेगा लखे चौरासी फिरे भटकता नर्ग भोग में जावेगा लखे चौरासी फिरे भटकता नर्ग भोग में जावेगा और पहले जन्म का कहे बंदरिया बाजी घर ले जावेगा पहले जन्म का कहे बंदरिया बाजी घर ले जावेगा बांध गली में फंदा वो तो घर घर नाच नचावेगा बांध गली में फंदा वो तो घर घर नाच नचावेगा मात पिता से दगा करेगा चार जन्म दुख पावेगा मात पिता से दगा करेगा चार जन्म दुख पावेगा लखे चौरासी फिरे भटकता नरग भोग में जावेगा लखे चौरासी फिरे भटकता नर्घ भोग में जावेगा और दूजे जन्म का कहे बेलिया तेली पकड़ ले जावेगा, दूजे जन्म का कहे बेलिया तेली पकड़ ले जावेगा बांध आंख पर पट्टी वो तो अघाणी बोझ पिलावेगा बांध आंख पर पट्टी वो तो अघाणी बोझ पिलावेगा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 और तिजे जन्म का कहे गदड़िया कुमार पकड़ ले जावेगा तिजे जन्म का कहे गदड़िया कुमार पकड़ ले जावेगा रख गुणे पर गुणा हो तो डंड पे पिदंड लगावेगा रख गुणे पर गुणा हो तो डंड पे पिदंड लगावेगा मात पिता से दगा करेगा चार जन्म दुख पावेगा मात पिता से दगा करेगा चार जन्म दुख पावेगा रखे चौरासी फिरे भटकता नरग भोग में जावेगा लखे चौरासी फिरे भटकता नरग भोग में जावेगा और चौथे जन्म का कहे बकरिया कसाई पकड़ ले जावेगा चौथे जन्म का कहे बकरिया कसाई पकड़ ले जावेगा रख गले पर छुरी वो तो हक पे हक लगावेगा रख गले पर छुरी वो तो हक पे हक लगावेगा मात पिता से दगा करेगा चार जन्म दुख पावेगा मात पिता से दगा करेगा चार जन्म दुख पावेगा लखे चौरासी फिरे भटकता नर्घ भोग में जावेगा लखे चौरासी फिरे भटकता नर्ग भोग में जावेगा और मात पिता की सेवा करेगा भी कोटा में जावेगा मात पिता की सेवा करेगा भी कोटा में जावेगा कह कबीर सुनो भाई साधु करनी राफल पावेगा कह कबीर सुनो भाई साधु करनी राफल पावेगा मात पिता से दगा करेगा चार जन्म दुख पावेगा मात पिता से दगा करेगा चार जन्म दुख पावेगा लखे चौरासी फिरे भटकता नर्ग भोग में जावेगा लखे चौरासी फिरे भटकता नर्ग भोग में जावेगा से दगा करेगा चार जन्म दुख पाएगा लखे चौरासी फिरे भटकता नर्ग भोग में जाएगा जो मात पिता से दगा करते हैं फिर कहते हैं पहले जन्म का कहे बंदरिया जो मात पिता से दगा करता उसको मतलब है उसको ये मतलब जन्म मिलते हैं पहले जन्म का कहे बंदरिया बाजीगर ले जाएगा बाँध गले में फंदा वो तो घर घर नाच नचाएगा मात पिता से दगा करेगा चार जन्म दुख पाएगा फिर कहते हैं दूजे जन्म का कहे बेलिया लिया बैल जैसे दूजे जन्म का कहे बे तेली पकड़ ले जाएगा बाँध आँख पर पट्टी वो तो घाणी बोझ पिलाएगा बोझ रख के उसके मतलब जैसे बोझ ले जा रहे उस पर बैल के ऊपर वो भुगत रहा फिर कहते हैं तीसरे जन्म का कहे गदड़िया कुमार पकड़ ले जाएगा रख गुणे पे गुना वो तो डंड पे डंड लगाएगा मात पिता से दगा करेगा चार जन्म दुख पाएगा फिर कहते हैं चौथे जन्म का कहे बकरिया कसाई पकड़ ले जाएगा रख गले पर छूरी वो तो हक पे हक लगाएगा मात पिता से दगा करेगा और चार जन्म दुख पाएगा फिर फरमाते हैं मात पिता की सेवा करेगा वो भी में जाएगा कह कबीर सुनो भाई साधो करने का फल पाएगा आ, पूजिए परम देव देखे दर्पण में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे दया धर्म नहीं मन में दया धर्म नहीं मन में क्या देखे दर्पण में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में कोरे कागज नाव बनाई ए। अर छोड़ दी समुंदर में कोरे कागज नाव बनाई ए। अर छोड़ दी समुंदर में धर्मी धर्मी पार्व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 पगड़ी हांधे पेच सवार अर तेल मले सारे तन पर पगड़ी हांधे पेच सवार अर तेल मले सारे तन पर गोरे बदन पर घास उगेगा गोरे बदन पर घास गे गाय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 अमुआ की डाली पर कोयल अरे मोर नाचे जीवन भर अमुआ की डाली पर कोयल अरे मोर नाचे जीवन भर घर की त्रिया घर में राजी घर की त्रिया घर में राजी अरे जोगी राज हुआ बन में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 कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी अरे छोड़ दी बर्तन में कोड़ी कोड़ी माया जोड़े अरे छोड़ दी बर्तन में कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो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 मेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में फिर कहते हैं कि कोरे कागज की नाव बनाई छोड़ दिया समंदर में धर्मी धर्मी पार उतर गया पापी डूबे जल में क्या देखे दर्पण में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में फिर कह पगड़ी बांधे पगड़ी बांधे पैत सवारे तेल मले सारे तन पर गोरे बदन पर घास उगेगा गुआ चरे सारे बन में घास है जीव मंजिल है फिर क्या के अंबुआ की डाली पर कोयल मोर नाचे जीवन भर घर की त्रिया घर में राजी जोगी राज हुआ है बन में क्या देखे दर्पण में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में फिर क्या कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी छोड़ दिए सब बर्तन में कहे कबीर सुनो भाई साधु मन की रह गई है मन में क्या देखे दर्पण में मुखड़ा क्या देखे दर्पण